आज के माई होना डॉक्टर विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अध्यक्ष गुरु घाँसीदास शोधपीठ के अध्यक्ष आज के पगड़ डॉक्टर जीआर सोनी जी और हमारे बीच में आए हैं खास पूना मोर बड़े भाई श्री गणेश कौशिक प्रतीक जी और यही मंच में गुणीजन घलो आए हैं जिनमन पुस्तक के ऊपर चर्चा कर ही बताही अवलोकन करी मोर बड़े भाई श्री मुकुंद कौशल जी भाई गिरीश पंकज जी और सुधीर शर्मा अभी रास्ता में हैं डॉक्टर दादूलाल जोशी और हमारे छोटे बहनी डॉक्टर संध्या रानी शुक्ला ये सब जय जोहार करत हौ संगे संग ये सभा में बैठे हमारे भाई बहनी सब जन मोर को जय जोहार। आज आर्ट संस्था के संयोजन में एक कार्यक्रम हुआ थे पहली है वीणा पाणी साहित्य समिति दुर्ग दूसर है हल्के अदब दुर्ग ज्येष्ठ नागरिक संघ जिला हिंदी साहित्य समिति दुर्ग सृजन साहित्य एवं लोक कला संस्था भिलाई दुर्ग और छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर दिव्य छत्तीसगढ़ एक मासिक पत्रिका है हमारे भाई आए हैं शशांक खरे जी आप दो मिनट खड़े हो जाओ दिव्य छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका है जब संपादक हैं आप और हमर चिन्हाड़ी छत्तीसगढ़ी तिमाही पत्रिका रायपुर कोतीले ये कार्यक्रम हुआ था उन संयोजन में डॉक्टर निरुपमा शर्मा के छप्पे सोलह किताब के साहित्य अवलोकन हो जैन जैन में गुणुजन अपन अपन विचार रखे ही मैं हां बहनीला 40 साल 40 साल से ज़्यादा हो गए मैं जाना था और ऐसा है कि जिसे परिवार है बड़े छोटे बड़े छोटे है वो मोर बड़े बहनी है मैं छोटे भाई हूँ ऐसा रिश्ता अभी तक निरंतर चला थे बहनी साहित्यिक गोष्ठी में आवे और अपन गीत कविता ला पढ़े और सुनावे वो समय ये वो समय के बहनी है जिला में बड़ा गर्भ के साथ बोला था जब मैं शुरू नहीं हो रिस मोर सिर्फ सुनत रहे जेमा हरि ठाकुर केवरभूषण बच्चू जांगिरी डॉक्टर विमल पाठक नारायण परमार पंडित दानश्वर शर्मा बसंत विमान संघ बैठ के आप कविता पढ़त रहें जब अयोध्या पारा में हरिप्रसाद अयोध्या के निवास में कवि गोष्ठी हुए मा बद्री विशाल यदू परमानंद हेमनाथ यदू केशव दुबे कैश रायपुरी शालिग्राम अग्रवाल सूरजबली शर्मा हैदरी जिनकर छोटे भाई काविश हैदरी आए हैं आज राजा हैदरी और आज दिवंगत हो गए मन में बड़ा पीरा है सुशील भाई सुशील यदू हमन संघ में बैठन वहाँ काव्य पाठ हुए और संग में जागेश्वर प्रसाद घलो रहते ने श्रोता के रूप में बाद में भाई सुशील यदू छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति बनाई तेम घलो संगमा में बहिनी संग, संग काव्य पाठ करे हों एक बार रायपुर राठौर चौक में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते तोन बेरा में सुने भर गेरे हो, हूँ वो पोट नहीं हो रहे हो हूँ हां, जो मैं अपना अपना एक बड़े कवि और अच्छा कवि के रूप में मानों मैं सिर्फ सुनत रहे उस समय सुने भर गेरे हो, हूँ मंच में भगवती प्रसाद मिश्र ओम प्रकाश आदित्य नरेंद्र चंचल दामोदर स्वरूप विद्रोही रहिन, वो बेर बहनी जब कविता पढ़े रिन तो बहनी के कविता और प्रस्तुति ला देख के सुन के दामोदर जी विद्रोही जी कही कि निरुपमा शर्मा आपके छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की महादेवी वर्मा हैं मैं उनको मंच से प्रणाम करता हूँ बाद में मैं बहनी के एक ठन किताब ऋतु वर्णन पढ़े रहे हूँ मैं ओला मोला बने लगी और बहुत बढ़िया जिसे कभी घाग ऋ पे बहुत लिखे हैं किसानी के बैर कब पानी आई कब का बोला थे कहा है किसे वो पूरा उनका रचना है ओसना मोला लगी तो वो वो स्तर के नहीं है फिर भी वहाँ तक पहुंचे हैं बहनी एक में बहनी अभी ले बधाई घलो देवा चिन्हारी में ये रचना ला संपादक के अनुमति से मैं सरलक छापे रह हूँ मैं वहाँ प्रबंध देखता हूँ वही बेर नवरात्र में एक लेख के जरूरत पड़ी में बहनी ला बोले और संपादक के अनुरोध से बोले रहो कि बहनी एक ठो लेख लिख दे तो दूर रचना गई रही पत्रिका में तो दूर रचना बहनी के छपे रही तब एक झिन मोर तिर एक छिन मोर तीर्थ फोन आई कि काो एक, एको जन के रचना नहीं छपा थे और काकरो दूरचना छपा थे कांवर की वो हा नाम तो नहीं लिस मन में समझियो काकर नाम थे अब अतः बढ़िया लिखैया संग के अगर आलेख के हमन अवलोकन नहीं करबोन पढ़बो नहीं सीखबो नहीं तो ओकर से नहीं होम के आलेख लग पढ़ना चाहिए साहित्य पढ़ना चाहिए वो सोच के लगाए रहें एक बात और जरूर हो कि पत्रिका चलैया जानते कि कब काय करना है एक मिसाल देना चाहता हूँ दिव्य छत्तीसगढ़ जौन हमारे छोटे भाई आए है जो मासिक पत्रिका निकल ये यह मोला बोले रही भैया अभी भाई बहनी निरुपमा शर्मा के वो पत्रिका में इंटरव्यू छपे हुए है आप भाई ला के दे दे इंटरव्यू छपे रिसे छपे है अभी तो ये बोला बोली कि भैया आप एक इंटरव्यू नहीं आप पाँच इंटरव्यू अगर लिख के देहू तो मैं वो अपन पत्रिका में छापी हूँ ये शशांक भाई के कहनारी से ये बंधु राजेश्वर खरे के छोटे भाई है और ये ये पत्रिका पांच साल से सरलग चल थे निरंतर चलत है और अत्य पत्रिका है कि आपन देखियो पढ़ियो एक कलेवर ला आप मन के मन खुश हो जाए अतिक बढ़िया पत्रिका है यहाँ और भैया ये पत्रिका में बहनी डॉक्टर निरुपल शर्मा के गोट बात छपे हवे मैं सवाल कर रहे हूँ मन में जो पीड़ा है ते बात में बोला था कि लोगन मन आज के तारीख में बड़े ल बड़े नहीं माना थे अपने लबड़े माना थे वो बात मोर मन में एक पीड़ा है तेल मैं कहना चाहता हूं एक सवाल कर रहे हूं बहनी आजकल कटको जिन देखो मुकुंद भाई कटको जिन लो सुन थो उन मन अपन नाव लिखे के बाद अपने वरिष्ठ साहित्यकार लिख देते दूसर नहीं बोले वो अपने बोलते मैं वरिष्ठ साहित्यकार हूँ खैर ओ ओमन लिखे हमला कुछ करना नहीं है बोलना नहीं है मगर अब सवाल यह है कि अपन से बड़े ला सीखना भी बड़े वाला पढ़ना होकर से सीखना भी बहुत जरूरी है कि मैं एक दिन दुर्ग रेलवे स्टेशन आ रहे हूँ वहाँ वि, मुकुन भाई से भेंट हुई सामने होटल में बैठे रहे हों हम दोनों दिन बैठे रहें आप लग याद हुई मुकुंद भाई वहाँ एक जन गजल लिखैया छत्तीसगढ़ी के गजल लिखैया न रवायत रीस रवायत परम्परा रीस न रदीप काफिया रीस न छबह रीछ आखिर में मुकुंद भाई का रचना लाओकर किताब लाओकर जो पाण्डुलिपि कहला वापस कर सबसे पहली बात ये की आदमी लग सीखना चाहिए अपन से बड़े से पहले सीखो तो मन सीखना नहीं चाहे और अपने आप में बोलते कि मैं बड़े हूं ये मन में एक पीड़ा रिश्ते बोला था मैं यह बात बोला था कि ही लाइन लिख दे से गजल नहीं हो सके होकर परंपरा है रवायत है रदीप काफिया है छंद है जला बहर की थन्द जब तक के वो सही ढंग से और ये गजल मात्रिक छंद नहीं है वार्णिक छंद है क्यों तो वार्णिक छंद है बहुत कठिन श्रम से परिश्रम से लोगन मन पूरा उम्र बिता देते गजल लिखे में अब छत्तीसगढ़ी में लिखा था तो कम कम ओकर पालन कर अभी तक के मैं नहीं कर पाए हूं बोला था बात बात है लो ऊपर मैं मैं तब बहनी बोली मैं कि आजकल बड़का बड़का साहित्यकार मन हो आप उनका ऊपर क्या कहना चाहते मैं इंटरव्यू ले रहा हूं मैं बताता हूं बोली कि भैया मैं हा बड़े रचनाकार न बड़े साहित्यकार नगर लोग मोला माना थे बड़े साहित्यकार हों तब हूं। मैं अपन मुंह से कैसे बोला कि मैं बड़े साहित्यकार हूं भाई मोरल बड़े तो अमीन माता रहीन है जे छत्तीसगढ़ में पहली महिला साहित्यकार रहीन मैं बड़े नहीं हों मैं कवि सम्मेलन मंच के कवि जरूर हों जो पहली छत्तीसगढ़ी रचना पढ़े हों एला मैं स्वीकार करता करथ मैं यही बात कह के मैं अपन स्थान ग्रहण कर वाणी लिराम दे नमस्ते